बहराज के कितने मालूम है चार मालूम है चार संज्ञा है चार मालूम नहीं गया अभी देख कर देख रहे चार मालूम है या समान न उसके बाद जप उसके बाद कोई कितने <laughs> एक भी नहीं आगे ये हो गया वैराग्य भार संज्ञा वैराग्य ये वैराग्य के अपेक्षा आगे है पर वैराग्य तत्म पुरुष ख्यात गुण वैश्विष्ण्यम ये पूर्व वैराग्य हो गया वशीकार संज्ञा वैराग्य तेज जो चार प्रकार संज्ञा कहिए इसमें से वशिकार संज्ञा चतुर्थ है ये अपर वैराग्य उसके अभिशा पर वैराग्य अपर वैराग्य के, के मुक्ता परम आह परम किम आहराग्य वैराग्य अपरम वैराग्य मुक्ता परम पर वैराग्य तत् तत्ल परम तत्वराग्य पर गुणवैशिष्यम पुरुषख्यापंचषख्या के कारण पुरुष से पुरुषख्याणवैशिष्य गुन गुणे वैशिष्य गुणवैशिष्य गुण के कार्य सो वैराग्य पुरुष पुरुषख्या पुरुष ज्ञान प्रकृति का भेद ज्ञान कृति के हेतु से अभ्यास करने पर पुरुष प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान में बार बार अभ्यास करने पर श्री शुद्ध होने पर बुद्धि में गुण से वैराग्य होगा व्यक्त अव्यक्त जितने सर्व पदार्थ से उसे वैराग्य होगा एक गुण गुणकालीसु वैराग्यम गुणवैतीष्णम तत्परम वैराग्यम तत्परम तो पुरुष ख्यात गुणवैश्य अपर वैराग्य वैराग्य पहले होगा तो आगे पर वैराग्य होगा वैराग्य क्रम तो होता है एक साथ दृढ़ वैराग्य अस्तित्व को हो जाएगा इतना नहीं कंतु क्रमशः धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है धीरे धीरे विषय में दोष दृष्टि करके जिससे पहले यशन पर यना है यत्न करने के बाद दिखना पड़ किस किस विषय से वैराग हुआ अरे बाकी कहाँ मन भागता है कहाँ आसक्ति है फिर उसका नाम हो गया जैसरियम मिस्टर क्या इंद्रिया इसमें पक्का हो गया और ये उसे आसक्ति है इनमें मनों को तो हटाना है ऐसे व्यस्तरे का संज्ञा उसके बाद इंद्रियों को वर्तन कर दिया मन में आसक्ति रहती है नाम एक इंद्रिय संज्ञा फिर अंत में प्रतिकार संज्ञा ये तो चार उसके बाद पुरुष क्याति पुरुष का ज्ञान प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान ये पुरुष क्याति उसके अभ्यास करने पर सिद्ध होता है सब विषय में वैराग्य होता है गुण कार्य में वैराग्य होता है प्रकृति लय आगे भोग जितने सब में वैराग्य होने पर उस परम वैराग्य होता है गुण वैश्लेषण परम वैराग्य अपर वैराग्य और पर वैराग्य इसमें पहला कौन होगा पर अपर वैराग्य होता है पर परवैराग्य प्रति तो कारण पहले कारण होता है तथ्य तो द्वारा आदर्श होती द्वारा दिखाते हैं दिष्टानुसविक विषय दो सदृशी विरक्त नाश में दिष्टानुसविक विषय दो सदृशि विरस्त दिष्ट विषय में कलायम नाथ अनुस्तव देवत्व प्रकृतल आदि ये सब विषय में दो सदर्शी दो प्रदर्शन करने पर बार बार विचार करे कोई भी नृत्य नहीं है और उसके बाद सात है होने के लिए बहुत प्रयत्न करना करना होता है ये है अनिश्चय होने से उसमें दो सौ नित्य चाहिए दो समे भी दो सदर्शन वितरय में दो सदर्शन होने से वैराग्य होता है जिस जिस विषय में दो सदर्शन करेंगे उसमें वैराग्य होगा विषय में दो सही आसित अधिक होने पर दो दिखने पर भी होगा और दोस्त को तोड़ करके लग जाता है क्योंकि दोस्त का बार बार विचार करना पड़ता है तब व्रत होता है पुरुष प्रदर्शनार्था ये पुरुष चाहते चाहता पुरुष दशमाभ्यासा पंचमी थे पुरुष दर्शन का पुरुष ख्याति ज्ञान का अभ्यास करने तो तो तो सुद्धी, सुद्धी तो toes... पर विवेक विवेक्यायित बुद्धि शुद्धी शुद्धि ज्ञान की शुद्धी शुद्धि होने पर शुद्धि के द्वारा प्रविवेक शुद्धित प्रविवेक शुद्धि प्रविवेक प्रकट विवेक शुद्धि होने पर शुद्धि के द्वारा अत्यधिक विवेक होता है स्पष्ट हो जाता है पराकाष्ठा पराकाष्ठा ज्ञान एकदम अभ्यास करते करते उससे आप्याय आप्यायिका बुद्धि बुद्धि रहती है आप्याय हो जाती बुद्धि पुरुष ज्ञान का अभ्यास बार बार करने पर प्रकृति सिद्धि न है पुरुष निर्णय है जैसे वेदांत मानते हैं ऐसे सांख्य योगी पुरुषों को निर्लित मानते हैं शुद्ध है प्रकृति जड़े सलगे दोनों का भेद ज्ञान अभेद भेड़ा, वेदांत तो अवैध अभ्यास मानते हैं उनमें भी ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है भेदाग्रह भेद ग्रहण नहीं होता है भेद ग्रहण होने पर ज्ञान का करने पर अभ्यास करने पर प्रत्येक ज्ञान अभ्यास क्रम से शुद्धि शुद्धि तो प्रकट हो जाएगा अत्यधिक विजय के पृथक पुस्तक होने पर और ज्ञान पर आकाशा जैसे अपने ज्ञान होता है फिर अपरोय ज्ञान होता है हमसे भी तरह रहित ज्ञान तो अपरो कहते इसी प्रकार ज्ञान पुरुष ख्याति दृढ़ बनो पर उसके जो पर आकाश कौन कर उसे कृत्यता बुद्धि हो जाती कहते कहते ज्ञान हो गया आत्मसा आत्मपुरुष प्रकृति का कैसे ज्ञान हो गया ऐसा आप्याय बुद्धि व्यक्तिया योगी न सहयोगी आप्याय बुद्धि को बहुत वो गुण्य विरत गुण से विरक्त होगा गुण क्या है गुण का कार्य है त्रिगुणात्मक प्रकृति से कार्य है व्यक्ता व्यक्त धर्म के वे विरक्त दोनों से विरतन से फिर परवैराग्य होगा टीका नहीं अने अपरवैराग्य सिंह दृष्टानुसारित विचो दो सदसी विरक्त है ये हो गया अपरवैराग्य युक्त तो व्यक्त अपर वैराग्य पहले हो गया विरक्त हो गया अपर वैराग्य कैसे होगा दृष्टानुस में दूर का दर्शन करना पड़ो यहां तक तो अपर वैराग्य दिखाया उसके बाद पुरुष का गुणवैत होगा ये पर वैराग्य होगा आगे पुरुष दर्शन अभ्यास पुरुष क्या दिखाया तो पुरुष दर्शन पुरुष ज्ञान के अभ्यास बार बार करने पुरुष ज्ञान कैसा है <coughs> आगम अनुमान आचार्य उपदेश समाधिगत सत्य पुरुष से यदर्मा पुरुष का ज्ञान पहले आगम प्रमाण शास्त्र प्रमाण से फिर अनुमान करेगा मनन करता है वेदांत भी इस प्रकार शुक्ति से शब्द से सवर्ण से ज्ञान होता है फिर अनुमान करके मनन करते है आचार्य उपदेशक आचार्य उपदेश प्राप्त होगा उसे समाधिगत से सम्यक अधिगत ज्ञान हो आत्म विषय में पुरुष विषय में ज्ञान हुआ उसका जो दर्शन ज्ञान सत्य अभ्यास है अभ्यास बार बार करना पौन पुण्य सेवन सेवन करना बार बार ज्ञान सामान्य जैसे कम पद का लक्ष्यार्थ वेदांत तो में समझ में आ किंतु बार बार चिंतन करके उसमें निष्ठा होनी चाहिए लक्ष्यार्थ तो समझे करना तथा संपन्न किन्तु लक्ष्यार्थ करते समय मैं हूँ ऐसा निश्चय होता है जैसे कि मैं तो अलग लक्ष्यार्थ अलग है जीव स्वपद का लक्ष्यार्थ करते समय ये लक्ष्यत् मैं हूँ समाधि तथा संपन्न शुद्ध चेतन तीन अवस्था का गृहता साक्षी मैं इसे हूँ ऐसा निश्चय हो इसी प्रकार अभ्यास बार बार पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान होने के बाद जैसे शास्त्र में तुम्हारा अनुमान के चेतन है आचार्य को वेद तो, फिर उसके ज्ञान ज्ञान तो, हुआ फिर बार बार चिंतन करके दृढ़ हो जाए तो ये होता है से पहुंच अभ्यास अभ्यास काम क्या होता है तुझी ज्ञान की शुद्धि ज्ञान तो शुद्ध है ज्ञान की शुद्धि क्या है, है? रजतमो सत्यता प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने से उसका कार्य बुद्धि भी त्रिगुणात्मक क्या है ज्ञान होता है सप्तुण है रजगुण वे तमुगुण वे शुद्धि है रजगुण तमुण समाप्त हो जाए सत्य गुण घट जाए रजस्तमोहान्या रजस्त तमत्जस्तमतीय हान्या हानि क्या घट जाए क्या नष्ट होने पर तो सप्त गुण रहेगा सप्त गुण के एकता लगातार रहे रजगुण तमगुण जब तक है ज्ञान होने पर भी विषय मन जर्गढ़ हो जाता है सत्य गुण एकता लगातार ज्ञान स्थिर होकर के रहता है अन्य ज्ञान ये जो शुद्धि है कया तो पुरुष गुण पुरुष प्रकर्शन विवेक ऐसे शुद्धि से एकता में लगातार ज्ञान हमसे ज्ञान प्रकर्शन विवेक होता है ज्ञान दृढ़ होता है अत्यत किस किस का ज्ञान गुण पुरुष है गुण है प्रकृति और पुरुष दोनों का वेद ज्ञान प्रकृति का कार्य गुण सत्तर जम गुण पुरुष है प्रकर्तन विवेक सामान्य विवेक पहले होता है इसी अभ्यास करते करते अत्यंत दृढ़ विवेक हो जाए कहत तो होता है पुरुष शुद्ध अनंत तद विपता गुण यही है, है। पुरुष अत्यंत शुद्ध है और अनंत है पुरुष शुद्ध है ज्ञात अनंत है पुरुषों के विषय में कुछ वेदांत जैसे कहते इसी प्रकार ये शुद्ध है पुरुष और अनंत है पुरुष जातक है तब विपरीता गुना ये जड़ है विपरीत है शुद्ध नहीं जड़ है पुरुष प्रकृति में दोनों में सद भेद है निश्चय मनुष्य में एकाग्रता एकता अनंत का अर्थव एकाग्रता की एकतांत लगातार करना अभी एकाग्र है एकम अग्रम से एकाग्रम तो विवेक अनंत है पुरुष शुद्ध है और उसका विपर्त गुण ऐसा दोनों का भेद ज्ञान प्रकृष्ण भेद ज्ञान हमेशा ही स्पष्ट भेद दिखे जैसे आत्मात्मा विवेक करते ब्रह्म है इस प्रकार पुरुष शुद्ध है व्यापक है और ये परिचन्न है जड़ तेनायित बुद्धिस्तृत हो जाती जाति के तक जाति बुद्धि यस्त योगी न सत्थत तोगी तथाउत तथा तत्वित बुद्धि तक ये योगी, योगी में तास कहा गया वो बुद्धि वाले योगी जो विरत होता है व्यक्त व्यक्त धर्म के वे विरस्त होता है तद अन धर्मगा समाधि धर्म आख्या समाधि का नाम धर्म ये धर्म मेघ नाम का समाधि कही गई स तथा योगी जब पुरुष तो कृत्य पुरुष भेद ज्ञान दृढ़ वर्ग लगातार रहता है वो समाधि धर्म मेघ नाम का समाधि गिरस्त हो जाता है तेनालीर ग ऐसा गुण से विरक्त होता है गुणव्य व्यक्ता व्यक्त धर्म के सर्वथा विरस्त है तो व्यक्त और अव्यक्त धर्म भरे जिस गुण से गुण से विरस्त होता है स्थूल सूक्ष्म कार्य में जिसमें सत्याधि गुण में कार्य है और कार्य के साथ उसके फल विषय और स्वर्गा से विरक्त होता है अव्यक्त होता है प्रकृति और व्यक्त होता है बुद्धि आदि तो जितने व्यस्ता व्यक्त है धर्म के जुण जय व्यस्ता व्यक्त है धर्म जिससे ऐसे गुण का ही कार्य होता है तो तुल तो कार्य होता है सुल व्यक्त सुख अव्यक्त ऐसे धर्म वाले गुण गुण से गुण का कार्य से तरव था विरक्त सत्तपुरुष अन्यता छापी गुणात्मिकायावत विरत सत्वपुरुष अन्य खाते हुए गुणा है, जैसे वेदांत ब्रह्म द्रम्न ज्ञान ब्रह्माकार परिणाम है वह भी जड़ है अंतगुण का परिणाम है और का कार्य है कि चेतन के संबंध से वही अज्ञान की निवृत्ति करती है ब्रह्माकार व्यक्ति इसी इनके मत में अज्ञान के निवृत्ति तो नहीं है दोनों का भेद ज्ञान होता है वो तो पुरुष का जो ज्ञान ख्याति सत्य अन्यता क्या ख्याति अन्यता भेद सत्य है प्रकृति पुरुष है चेतन तो तो दोनों तो का जो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान में भी गुण का कार्य सत्य गुण का कार्य है गुण है तो गुण में वैराग्य होता है तो पुरुष सत्व का जो भेद ज्ञान उसमें भी वैराग्य है सत्य पुरुष अन्य ख्या वो भी गुणात्मिकायाम याद या अहंकार में भेद ज्ञान में भी वैराग्य गुणात्मक उसको वेदांत में तो प्रवाह ब्रह्मांकने पर होती है योग में तो जो सब्त पुरुष हुई धर्म में के समाधि उसके बाद अन्यता में भी वैराग्य तब निर्गित समाधि ये तत्व तत्मा दैराग्य वैराग्यम वैराग्यम पहले पूर्व वैराग्य है उसके बाद वैराग्य होता है पूर्व ही वैराग्यम समुद्रे का विद्युत तमसी रज कन कल संप्र चित सत्य तस्वृष्टि का नाम अभी समान है पहले वैराग्य सप्त तमसी सत्य गुण का समुद्र के आधिक्य सप्त समुद्र के विद्युत तमो यस् चित्त सत्त का तमगुण विद्युत नष्ट हो जाता है सत्तगुणाधिगत किंतु रज कण कलंक संस्तृति चित्त रजगुण का कण स्त कलंत है तमगुण तो चरा गया रजगुण थोड़े कण तौत कलंतुरातम प्रदूषण बद चित्त सप्तमें ये पहले वैराग्य तत्विका सामने तौस्ति का प्रकृति अभी आत्मबुद्धि करके उपासना करने वाले तो तौस्तिकुष्टम चितम ये पुष्ट चिता है तौस्तिका प्रकृति में आत्मबुद्धि करते हैं अहंकार महत्व में अहंकार पंचोत में आत्मबुद्धि करके जो उपासना करते हैं उनको तौस्तिक करते हैं उससे भी फल प्राप्त होता है प्रकृति में लय है में अहंकार में लय ऐसे जो पुरुष चैतन्य अलग गए, उसके पूर्व प्रकृति आदि में भी आत्मबुद्धि रहती वेदांत में स्थूलतर में आत्मबुद्धि नहीं होने करोगी आगे मन में बुद्धि में अज्ञान में इसमें आत्मबुद्धि होती बुद्धी है बुद्धि आत्मा भिन्न है योग भी निश्चयतन आकर्षण है शब्द से निश्चय हो जाता है अनुभव में जब बुद्धि है तब मैं आम निश्चित में निश्चय नहीं करता और आत्मा कया है तो बुद्धि का विषय नहीं हो आप बुद्धि का प्रकाश के उसको निश्चय करके उसमें आम बुद्धि हो ये निश्चय होना कठिन होता है ठीक इस प्रकार में प्रकृत्या में आत्म बुद्धि करके उपासना करते हैं उपासना करके पुष्ट चित्तान पुष्ट चित्तान यहाँ भी ब्रह्म विधि ज्ञान होने के पहले विशिष्ट माया विशिष्ट चेतना है अंतकरण व्यतीत है कुछ कुछ उपाधि को लेकर के औपाधिक स्वरूप की उपासना करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो संतुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं तुझे फल तो मिल जाएगा किंतु मुख्य नहीं होता है वेदांत में भी शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान जहाँ से ब्रह्म का निरूपण होता है ज्ञान उपासना करने के लिए उपासना का फल है उपासना करते समय यदि निष्ठा होकर करे तो ज्ञान का साधन हो जाएगा कोई भी उपासना और थोड़ी कामना और उपासना से उपास्य से फल मिल जाता है कुछ फल मिल गया तो उसमें संतुष्ट हो गया चुस्त चुका सौ हो गया ज़्यादातर यदि शगुनों चिंतन करते समय कुछ प्राप्त तो हो जाता है किसको धन सम्मति किसको ख्याति किसको कुछ कोई हनुमान की उपासना करते हैं ऐसे कुछ मन की बात बता देंगे कुछ बोल देते हैं ऐसे कुछ प्राप्त हो गया ज्यादा सिद्ध नहीं थोड़े से कोई आया थोड़ी तो तो कुछ बता दिया उसके बाद अपने सिद्धाते तो कुछ ये सौस्थी को कहते थोड़े कुछ तो उपासना करके संतुष्ट होगी ये जो वैराग्य है ये सवस्त है पर वैराग्य नहीं उसकी सुष्टा नहीं ये तथा थोड़ा कम ये ये तत्व सौष्टिका नाम अति समान तुष्टि है ये तौषिका नाम समानम है सौष्टिका नाम के क्षिपण में नाम रख दिया अम्भ होलिलम मेघ हो वृष्टि तारम सुतारम तारातारम अनुतमान्भ उत्तम इसमें नाम रखा है नौ प्रकार हैं। और प्रकृति महत अहंकार कितने हुए तीन तम मात्र पांच मिल गए ये आठ प्रकार है अविद्या तम यह अष्टविध होता है अविद्या ये पांच तम प्रकृति के कार्य यीशु शुभ में अहम बुद्धि करके आत्म बुद्धि करके उपासना करते हैं शुभ तरस्तिकों के लिए ये वैराग्य समान है उससे विलक्षण है तरह वैराग्य नहीं जो प्रकृति लाए बगूबु ते जो प्रकृति उपासना करने वाले उसी से ही धर्म समाधि उपासना करके उससे ही प्रकृति में लीन हो गए प्रकृति में लीन मंत्र बहुत दिन तक प्रकृति में रहते हैं दुख भोगना नहीं पड़ता है तो उसमें ये उसमें मोक्ष प्राप्त करने में पर भी कुछ दिन रह जाते हैं फिर आ जाते हैं देवत्व को प्राप्त करते है प्रकृति में लय से कुछ जो देवता है विदेह प्रकृति में लय अभ्यर्थ इसमें वैराग्य नहीं होगा तो कला प्राप्त कर लेंगे तथ्योत्तम वैराग्या प्रकृति है ये वैराग्य तो प्रकृति लय होता है तो प्रस्तुति मिलीन हो जाएगी किंतु मुख्य जो वैराग्य है उससे भी वैराग्य चाहिए तत्स्तुर्मध्यम तो तद ज्ञान प्रसाद मात्रम दैराग्य का दो में से तद्वय वैराग्यम दोनों में जो उत्तर है है ज्ञान प्रसाद मात्र ज्ञान तत्त ज्ञान प्रसाद मात्र पत्र या उत्तर तब ज्ञान प्रसाद मात्र प्रसाद प्रसन्नता तत्व और कुछ नहीं ज्ञान प्रसाद मात्र देने कुछ नहीं तो उत्कर्ष तो है तो राजो गुणा थोड़े जो था वो भी नहीं रहा तो गुण नहीं था तोड़े का जो पवन का था अभी चला गया सत्य पुरुषादी मात्र है ये हो गया ज्ञान ये ज्ञान होने पर उदय प्रत्युदित्ती मनते प्रुदितर योगी अगी प्रत्युत वर्तमान ज्ञानबला दृढ़ जानबलापणीय क्षीण क्षेत्र श्वेत छिन्न सुष्टक संक्रमो ये मानता है जब प्राप्णीय ताप्त प्राप्त न प्राप्त कर करने की जो ये भी जो शेष उनका श्रय हो गया क्षेत्र शिष्ट प्रभाव संक्रमण भगव संक्रमण ही छिन्न हो गया जो भगव संतान का जन्म का संक्रम चल रहा है शिष्ट प्रवाह, शिष्य परस्त संबंध है अत्य संदेहित पर्व अनुसर ऐसा जो धर्म अधर्म प्रवाह चल है सब उत् तो चिन्ह हो गया जबिश्व जनित नृत्या से जाए थे यही सर्व रहने से धर्माधर्म प्रभा रहने से अभिस्दार्थ जनित मिलते नृत्या जनित जन्म ओकरे मरेगा जा से ध्रुवमृत ध्रुवमृत जन्म से मर के जन्म होता है ये हो जाए ऐसा मानता है ज्ञान से व पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान की जो पराकाष्ठ अत्यंत सिमा है ये वैरा वैराग्यम ये वैराग्रहण से कवल्य होता है वो वे परैराग्यक कल्यमी नातेक कल्य परवैराग्यग्य में ते मात्रग्रहणेन निर्दीत काम से चेटी ज्ञान मात्रम विशेषे एक ज्ञान होता है विषय घटपट रूप्रसाद का ज्ञान से और एक का ज्ञान है स्वरूप ज्ञान का कोई विषय नहीं ब्रह्म सरुका, आत्म सरुका है शुद्ध ब्रह्मस्वरूप आत्मस्वरूप ज्ञान निर्मित है और घटपट ज्ञान सभी तय है ठीक इस प्रकार ये ज्ञान तभी पढ़ले पुरुष भेद ज्ञान स्पष्ट होने पर दृढ़ होने के बाद धीरे धीरे सप्तुण रजगुण चला जाना पर केवल लगातार ज्ञान प्रसाद सत्य हो गया निर्दित कोई विषय नहीं ज्ञान प्रसाद मात्रम ज्ञान की सत्यता माता गण से निर्दिष तब एवं आदितम चित्त सत्तम राजोले संभव न आप अपराष्ट पहले कहा था रजोगुण कलंक जैसे तमगुण भाव हो गया तत्व क्यों यहाँ यहाँ रजोगुण वाल भी नहीं रहा ये अत्य आश्रय वैराग्य का आश्रय चित्त अतव ज्ञान प्रसाद कहते हैं चित्त सत्तमी प्रसाद स्वभावी हे त वेदांत ये शांतगुण अपंथिक महाभुद्ध का कार्य हे सत्वगुण का कार्य करते हैं यदि सत्यगुण का कार्य है तो सत्य गुण का ही यद्य सत्वगुण का कार्य कहते तो हैं समस्ती सत्य पहाँती अपंतिकुण का कार्य फिर राजगुण तनगुण तुला रहता है तभी अशुद्ध होता है इसलिए यहाँ भी प्रसाद सभावत है रजस्तम संपर्क रजगुण संपर्क से मलिन हो जाता है वैराग्य का अभ्यास करने पर विमल बारी धारा बहुत समस्त रजस्तमलन वैराग्याभ्यास तो विमल बारी धारा विमल शुद्ध बारी धारा जल पिधारा लगातार जलधारा धोने पर तो हो जाता है, क्या वायु धारा क्या है अभ्यास वैराग्य वैराटो जलधारा की तरह हो जाता है क्या मल है तो मल है वैराट अभ्यास करने पर नष्ट हो जाता है तो सत्य हो गया चित्त अति प्रसन्न ज्ञान प्रसार मात्र परिचयम केवल ज्ञान प्रसार सत्य गुण सत्व तत्व प्राय तो आय उदय यदय गुणों का कार्य नहीं गुण अनुपदी उदय जो ज्ञान प्रदार हो जाता तो है तो ज्ञानी योगी मानता है प्रत्युदे तो ख्याति प्रत्युत वर्तमान ख्याति ज्ञान वाला मानता है जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया जो क्षेत्र करना था न ऐसे मानता है कृत्य कृत्य मानता है प्रत्योजित सी योगी प्रत्युित काति विशेष सति वर्तमान वर्तमानीमान वर्तमान क्या ज्ञान वाला विशेषख्याति वाला वर्तमान है प्राप्णियोंपणे का अतः क्या है तो कैवल्य यही प्राप्त था प्राप्त हो गया एक मन था यहाँ गृक्ष की जीवन वोक्त होती जीते जी जीता ज्ञानी मानता है वेदांत मेमूत ये जीते जी मूक्त होता है संस्कार मात्र से चिन्ह मूल से सप्ताधिकाव संस्कार मात्र रहता है जिसका मूल छिन्ह हो गया अभी सो जाने से छिन्ह मूलम से संस्कार मात्र से तो संस्कार मात्र चिन्ह मूलम जो कह प्राप्त करना था कहते प्राप्त हो गया कत तो तो प्राप्त यत क्षीण के अविद्यास्मता का क्षय हो गया क्वेश्वत नहीं अभी नहीं तो मूलोगी यत क्षीण चेत चेतव्य के अविद्यालय अविद्या अस्मिता राग देश वास्तना दे सा। के साथ समाप्त होगी नस्त धर्मर्म समूह धर्मधर्म का समूह है प्रभाव बहुत ही अनेक अनादिकल सेंचित पुण्यप जो कि संसार का तावियले के कारण भवमरण प्रबंध से संक्रमण जन्म मरण का कारण प्राणीना तत्क कबल्यम कबल्य के उसे प्रश्न नहीं चेन्न शिष्ट पर्वसक्रमण ये पर्व है प्लव शिष्ट है शिष्ट आलिंगने लगातार सन्धिहित ये लगातार धर्म पुण्यता तो बहुत ही थोड़ा कहीं रहेंगे तो यहाँ देते दस पंद्रह बैठेंगे तो यहाँ दे के दो वहां के दो वहां के तो इतने बैठते हैं ऐसे और एक सवाल तो आएंगे तो इसे बढ़ जाएंगे अभी इतने बैठते और एक आ जाएंगे तब तो बढ़ जाएंगे अलग तो अलग बढ़ जाएंगे इस पर आपकी घर हो जाता है शिष्ट पर्व अत्यधिक धर्म आधर बहुत है तो कर्जा शिष्ट पर्वा नष्ट हो गया चिन्ह शिष्ट से क्या श्रेष्टान निस्पन्दे पर्वांग श्रेष्ट है लगे लगे श्रेष्ठालिंग ने निस्पन्दि संधि रही बीचें व्यवधान ही पर्वांग पर्वअ जिसके अंत संधि नहीं हो एक श्रिष्ट पर्वा शुत शिष्टपर्वा है भवशंक्रमण ये पुण्य धर्माधर्म का समूह धर्माधर्म समूह से यही धर्माधर्म समूह समूह समूह से समूह वाला हो गया धर्माधर्म समाला योगी उसके परिषद नहीं जाते जंतुर जन्म मरण प्रबंधन नियुक्त में जन्म वर्ण प्रवि तवता ही रहता है जन्म मरण जन्म वर्ण घमता ही रहता है ये लगातार समय नहीं है साथ के जन्म, जन्म ला तो जन्म जन्म लेने, लेने के लिए मरना त्रिजन्म जन्म ला त्रि तव मरें जन्म लेने जा मरने के लिए जब अनाधिकार करेंगे जो अभी सौ वर्ष मानते हैं बहुत 100 वर्ष 100 वर्ष एक जन्म में 100 वर्ष है, इसके पहले कितने जन्म हो गे? कितने वर्ष चले गए अनाधिकार इसगे तो एक जन्म से इतने इतने एक पुस्तक बड़े पुस्तक लेंगे एक एक जन्म का एक एक, एक पुस्तक लेते जाओ ऐसे अभी कितने चले गए मालूम है अनाधिकारे तो ये एक पुस्तक किया एक जन्म के लिए पुस्ता भी नहीं मिलेगा एक पंक्ति नहीं मिलेगी अनाधिकाल से सब हिसाब करेंगे बहुत है सो तो वस्ता भी लगता है अधिक है सपन देखते समय भी लगता है बहुत समय लगता है जगने का तो पता चलता है कम समय में बहुत सपना देखा इसी प्रकार है ये अनाधिकार समय टीका करेंगे तो जन्म के बाद मरना अरुण जन्म के बाद मरना तो कोई जन्म होते ही मर जाता कभी मिलती कोई टिक नहीं है फिर कोई जी बस जाए तो भी कुछ नहीं कम ही ये लगातार ये जन्म-मरण आवत्य मरने का फिर जन्म होगा ये होगा न जाम मरण प्रबंध ने जूझ जते प्रबंध से जूझता नहीं बताए वही भव संक्रमण ये क्ले त क्षय चिन्ह क्ले तय न करो ये भव संक्रमण समाप्त हो चिन्ह हो गया अभी जाकर करो यथा वक्ष्यति क्लेश मूल कर्माशय क्लेश है मूल जिसका क्लेश है मूल क्लेश कर्माचय बहुत दे तो, फल देगा जन्मग्रहण देगा और क्लेश नष्ट हो गया तो कर्म नहीं रहेगा सती मूल है तभी बिता का मूल सति मूल है क्लेश अविद्या अभिद्या रहेगा तो उसका कर्म का बिता का फल कर्म फल मिलेगा मूल है तो मिलेगा मूल नष्ट हो गया आगे फल नहीं मिलेगा प्रसंख्यान परितापम धर्म में निदम से अंतरा किम तदस्ती यदि ज्ञान प्रसाद मात्र प्रसंख्यान का परिचाप तो हुआ धर्म वो समाधि है बीच में क्या है ज्ञान प्रसाद मात्र है तथा ज्ञान सेव पराकाष्ठा है यही वैराग्य जो वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य ज्ञान सेव पराकाष्ठा धर्मेदेद परम वैराग्य नाम्य धर्मवेद विशेष ये पर वैराग्य ज्ञान की अंतिम सिथा वक्षति आगे कहेंगे सूत्र है प्रसंग्याप्यपुशीदा बीवेकख्या धर्मेद सामधि सूत्र है प्रसंगी से प्रसंग्यान ये ज्ञान विवेकजन सिद्धि में भी उसी तो होता है उसमें अभिलास अखुसित होता है निराविलास, इच्छा रही था खुशित होता उसकी है उसकी इच्छा करता चाहता है जो नहीं चाहता पतंकान विवेक जन में सिद्धि में भी वीर हो गया विवेक करने के कर सिद्धि प्राप्ति होती है सिद्धि से भी विरत्त इसमें सिद्धि कहेंगे उससे तो सावधान होना पड़ता है इसलिए सिद्धि कहेंगे ये जो सिद्धि इसमें कहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए नहीं इसे बचने के लिए कहेंगे सिद्धि बहुत सिद्धि कहेंगे विवेक जन्य सिद्धें भी बहरा जो हो तब सर्वथा विवेक ख्या धर्मव्य समाधि फिर विवेक धर्मव्य का समाधि होती है तथा सर्वावरणमलापेत ज्ञान से अनंत ज्ञम अल्पम सर्वावरण मल तरह हो जाता है ज्ञान अनंत हो जाता है ज्ञेय कुछ नहीं सब ज्ञेम अल्पम कुछ ज्ञ नहीं ज्ञान अल्पम त्याग जेम अल्पमें तब जान लिया तस्मा भी तस्तरकम कैवल्य नातरिय अवश्य भाव अविनाव अवश्य होने वाला अविन्य होने वाला है कैवल्य ऐसे परम वैराग्य हो जाएगा धर्म में निर्थना भी तो आगे कैवल्य मुख्य होता है उपाय अभिनय पत्रकार उपय कथनाय पृथ्वी अभी व्यक्ति निरुद्ध होने पर संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि से असंप्रजा समाधि होगा तो असंप्रजा समाधि होगी अभी किस प्रकार उपाय दैराज के द्वारा निर चित्रवृत्ते है चित्तवृत्ति निरहन कर कथम उचित संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार है संप्रज्ञात समाधि कई प्रकार रे पुरुष जो संप्रजाते है किस प्रकार से युक्त होकर के उसको शास्त्र में संप्रजात समाधि कहते हैं क्या क्या उसमें गुणों क्या क्या धर्म रहता है क्या प्रकार रहता है इसमें अभी समाधि में कैसे-कैसे गुण उसमें धर्म रहता है उपाय मध्य सब प्रकार उपय तथना है उपाय हो गया अभ्यास बढ़ा गया उसके उपय समाधि करने के लिए उपाय पूछते हैं विचार आनंद नंदअस्मिता रूप अनुगम संप्रज्ञात विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमान विर्क से युक्त है विचार से युक्त है आनंद से युक्त है अति अस्मिता से युक्त अति युक्त होकर के संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचार आनंद अस्मिता कितने हो गए इस युक्त होकर के संप्रात विस्तारक विचार आनंदअस्मित रूपन गंप्रातपूर्वक संप्रज्ञात संप्रजात सधि तहली असंत संप्रजात पूर्वक्र पूर्व से संप्रजात पूर्वक संप्रज्ञात पूर्वक असंप्र संप्रजात में संप्रज्ञात पूर्वक अर्थात पूर्व संप्रज्ञात सामि आगे है प्रथम पहले संप्रज्ञा तो कहते हैं सामिहती संप्रज्ञात साम्य संप्रज्ञाते ये चार दी विक आनंद स्मृता रूपे रूपेगा वितर्क स्वरूप से विचार स्वरूप से आनंद अस्मिता स्वरूप से अनुगम है संबद्ध है इसी प्रति कर्तव्य ज्ञानतव्यम समझना चाहिए वित्त क्या है वित्त में विवृण्तीतर्क विचार बताते हैं चित्त आलंबने स्थूल आभोगित आलंबने चित्त के आलंब में ये स्थूल विचे उसमें आभोग हो आभोग होता है आह्लाद परिपूर्णता बोल लगता है बहुत कुछ हो गया प्रसन्नता है फूलों फूल में आलम्बन में चित्त का आभोग हो गया वितर्क वितर्क की है समाधि सूक्ष्म होता है विचार वितर्क विचार आनंद आनंद का आता आल्लाद आनंद आ गए अलग आभोग शब्द हो गया परिपूर्णता प्रसन्नता और विर्क विचार आनंद उसके बाद अस्मिता अस्मिता है वृद्ध से एकात्मता आगे सूत्र आएगा अविद्या अस्मिता में अस्मिता के सूत्र एकात्म का एकात्मिका समृद्धि एकात्मिका ज्ञान अस्मिता ये तत्थ प्रथम चतुष्ट अनुगत समाधि प्रथम समाधि चार से युक्त है विर्क विचार आनंद अस्मिता से आगे विस्तर कर तीन प्रकार से कहेंगे, ठीक है को साक्षात्कार प्रज्ञा आभ होगा तरक् को साक्षात्कार करने वाले जो ज्ञान है उसका अर्थ किया प्रसन्नता होती है परिचर्णता लगता है लगती को तो साक्षात्कार वाले प्रज्ञा होगा सच विशेषता तुलह अभी ये विशेषका सुल ये इसको भी स्कूल का स्थल आग होगा चित्त से आलमन में स्थूल आग होगा यथा ही प्राथमिक धनुष का स्थलों में जो लक्षण बिजली से मारने के लिए अभ्यास करता है पर स्थल बड़े स्थानों को लक्ष्य में मारता है उसमें छोटे लक्ष्य करता है ऐसे जो गोली चलाते हैं बड़े गोल के न करके मारेंगे उसके अंदर उसके अंदर छोटा उसके अंदर छोटा है जो सिखाते हैं कहते हैं एकदम हम देव बीच में उसको वेदन करो तो कभी जब सीखते पढ़ते पढ़ने वाले तो उससे तैंतीस साल में तो बीच में मानना चाहिए कहीं हाँ कहीं किसके हाल चला जाएगा उसे तो परीक्षा होती पूरा गोल इतने गोल रहेगा उसके अंदर गोल उसके अंदर गोल उसके अंदर, अंदर पहले बड़े स्थान में कहीं वेदन कर दिया फिर छोटे छोटे ऐसे धर्मस्थल में मारेंगे तो बड़ा शांति का उस चेतन वेदन करो स्थूल तो पहले प्राथमिक धनुस्क धनुपहरणमस्तु उसके विद्यारम इस प्रकार योगाभ्यास करने वाले प्राथमिक योगी स्थूलमेविकभुजादेय साक्षात्ति प्राथमिक योगी स्थूल ध्येय का साक्षात्कार करता है पांचभौतिक पांचभूत से चतुर्भुजादेय शंकर चक्र कथा विष्णु भगवान का ध्यान करता है आदि अनुष्ठान में जो अपने जिसको कोई शिव जी का ध्यान करे कोई मनुष्य ये भेगा कट्टा कर पगले करता है पगले अत सूक्ष्म इसी प्रकार शिक्षक का होता है सूक्ष्म सूक्ष्म होगा डाटे में वितर्क हो गया शिक्षक से आलम्बन स्थूल अभो आलंबन स्थूल से आभोग भी स्थूल कहा गया सूक्ष्म आगे ठीक में चित्त स्था मन सूक्ष्म आगे फूल कारणभूत सूक्ष्म पंच लिंगा लिंगालिंग विजय विचार हो विचार हो गया फूल कारण स्थल का जो कारण है स्थल भूत का कारण सूक्ष्म तन्मात्र है जैसे अपने अपंचित भूत से पंचीकृत भूत होता है समय पहले पंच तन्नात्रा की उत्पत्ति होता है होता है। का कारण हो गया भूत तन्नात्र कहते कितने तन्नात्रा है से तन्नात्रा है पंच तन्नात्र हो गया लिंगा लिंगालिंग विषय है एक लिंग एक अलिंग लिंग होता है बुद्धि को कहते लिंग बुद्धि कार्य से कारण का अनुमान होता है इसे लिंग हुआ प्रकृति अलिंग स्वयं कारण ही वो किसी कार्य का किसका कार्य नहीं होने से किसी कारण का अनुमान नहीं होगा कार्य होगा तो उसे कारण का अनुमान होता है बुद्धि कार्य है या प्रकृति कार्य है बुद्धि कार्य होने से कारण का अनुमान होता है बुद्धि के द्वारा उसे बुद्धि को कहते हैं और प्रकृति को अलिंग कहते हैं अलिंग विषय बुद्धि महत्व और प्रकृति को विषय करने वाले विचार हो गया विचार हो गया ग्राह्य तद एवं गया विचार हो गया सूक्ष्म विचार हो गया उससे उत्तु होता है तत्व समाधि विचार अनुगत होगा विचार के बाद अभी विषय में दो प्रकार कहा स्थल आग सूक्ष्म हो गया विचार होगा ग्राह्य विषयम दर्शिक ग्राह्य विषय का दिखा करके अभी ग्रहण विषय ग्रहण ज्ञान ज्ञान में किस प्रकार है आनंद है और अस्मिता है ये दोनों दिखाते हैं पहले आनंद ग्रहण विषयम में दर्शे थी ज्ञान ज्ञान में ज्ञान साधन गृह पे अन्य ग्रहण ज्ञान साधन तो आई है इंद्रिस्थूल आलम चित्त आभग आद ये हो गया इंद्रि एक ग्रहण ज्ञान साधन स्थूलालंबन में चित्त का जो आभोग आहलाद होता है ये हो गया आनंद प्रकाशशील अहंकारा अहंकाराद सत्तम उत्पन्ना सत्त सुखम त्यम आभोग आहलादी प्रकाश प्रकाशशील चलो सत्य प्रधान आज पहले प्रकृति से महत्व तो बुद्धि की उत्पत्ति होती है बुद्धि सत्य स्वभाव प्रकाशशील है ज्ञान स्वभाव है सत्य प्रधान है बुद्धि उससे उत्पन्न होता है अहंकार प्रकृति से किस उत्पत्ति अहंकार और अहंकार की उत्पत्ति इंद्रिय उत्पन्न अहंकाराध इंद्रिय इंद्रिया की उत्पत्ति अहंकार से, से की बुद्धि से अहंकार सप्त बुद्धि से इंद्रिय की उत्पत्ति हुई इंद्रिय में सप्तगुण है सुख रूप से की सुखान यदि तस्वीन आभोग उसमें जो आभोग उसको उसमें पूर्णता के तो करते सुखी वह आह्लाद हुआ ये हो गया इंद्रिय के विषय में हो गया आह्लाद ग्राह्य ग्रहण और ग्रहिता ग्राह्य विषय को दो हो गया वितरक पर विचार ग्रहण इंद्रिय विषय हो गया आनंद और ग्रहिता विषय ग्रहित विषय विषय संप्रज्ञातना ग्रहिता ज्ञाता है गाता तब जिसको संप्रज्ञात रहते एकात्मिका संबित अस्मिता एकात्मिका संबित है ये अस्मिता है अस्मिता पर्वणी इंद्रिया अस्मिता से इंद्रिय होती है अस्मिता पर्वणी ये अहंकार से ही होती अहंकार में ये चेतन का जैसे वेदांत मानते हैं बुद्धि जड़ की ग्रंथि अभ्यास होता है इसी प्रकार यहाँ अस्मिता है दृघ दृष्ट और एकात्मता इो एकात्मता होती नहीं एकात्मता देते अस्मिता का लक्षण आगे कहेंगे एकात्मिकात्मिका जो ज्ञान है वो तो कुछ अस्मिता से दे सकेंगे अहंकार से उसे अहंकार अस्मिता से इंद्रिय प्रति होती तेन साम अस्मिता रूप सूक्ष्म इसलिए तो अस्मिता रूप सूक्ष्म रूप हुआ अस्मिता सूक्ष्म रूप से छठ आत्मना ग्रहित्रा सुद्धि एकात्मिका समृद्धि था बुद्धि आत्मना सहित आत्मा है ग्रहित्रा ग्रहित्री ज्ञाता है ज्ञाता चेतन आत्मा के साथ तो बुद्धि की जो एक आत्मिका ये समझने बुद्धि उसको कहा संप्रज्ञा से समाधि वो एकात्म का है अस्मिता ऋ बुद्धि बुद्धि तो अस्मिता ऋतु संप्रज्ञा सत्यात्मिका हो एक बुद्धि आत्मा दोनों एक में से ये तो ज्ञाता विषय हो गया क्योंकि अहम जिसे कहते अहंकार वेदांत बुद्धि और चेतन का होता है अहंकार कहते इनके मत एकात्मता ज्ञाता आत्मा भी अंतर्भुत हो गया इसलिए जो अहंकार विषय हुआ संप्रज्ञात तो ग्रहित्रिवित हो गया अंतर्भा त्रिवीत ग्रहिता दी ग्रहित्ञात ज्ञाता चेतन विषय तो संप्रज्ञात इति चतुर्ना अपरम अभार विशेष माह चार प्रकार समाधि परस्तर अंतर्गत विशेष कहते में क्या है पत्र प्रथम चतुष्टयानुगत समाधि फूल कार्य यदि है उसका कारण भी रहेगा कारण होने पर अवश्य कार्य रहेगा घट तो है तो अवश्य उसका उत्पादन कारण मिट्टी है नीति में तो अवश्य घट रहेगा इसलिए क्या हुआ कार्य जहाँ है उसका कारण भी है इसी प्रकार प्रथम स्थूल कार्य रहने से वो सब आगे भी रह जाएंगे ग्रहण भी कार्य कारण ग्रहण ग्रहित सब रहेंगे इसे प्रथम जो समाधि है सब कुछ अनुभगत चार विर्क विचार आनंद अस्मिता चार समाधि प्रथम है कहें कभी तर्क वितर्क के सब बताती थी कभी तर्क ये तभी तर्क में केवल वितर्क है ना का कहे उसके कारण भी है वितर्क है तो थो थो उसके कारण भी विचार भी है आल्लाद भी है अस्मिता भी है आनंद भी अस्मिता है द्वितीय क्या हो गया वितर्क नहीं रहा पूर्वोत्तर चला गया फूल सर्व जो है तो कारण सर्व उत्तर नहीं वेदांत में कारण तरह जब तो रहेगा नहीं प्रलय काल में काल में कारण नहीं किंतु सर्गत सूक्ष्म जब है जागृत बताए सूक्ष्म अवश्य रहेगा कारण तरह रहेगा इसी प्रकार वितरक जब रे उसके साथ विचार आद अस्मिता आल्हाद और अस्मिता ये रहेंगे क्या होगा वितरक विकल स विचार दिर्क विकलत संचार